एक एक छोटे से सुझाव के लिए एक लाख रुपए एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी आंखों से अंधा था वे अपनी हाँ पत्नी के साथ अपने घर में रहता था और हर प्रकार के वस्तु के लिए अपने पुत्र के ऊपर निर्भर रहता था हर दिन उसका युवा लड़का भी क्षाटन के लिए जाता था कि कुछ मिल जाए और जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके लगातार काफी लंबे समय से ऐसा चल रहा था जिसके कारण उस ब्राह्मण का लड़का इस बेरोखे अपमानित जीवन के प्रति बहुत उदास और दुखक होकर थक चुका था और अंदर से वेह उठ गया था वे आगे भिक्षा जन के लिए नहीं जाना चाहता था इसलिए उसने तय किया कि अब वह इस देश में भी क्षातन करने के लिए नहीं जाएगा इसके बजाय अपने भाग्य को आज माने के लिए किसी दूसरे देश में जाएगा अपने इस इरादे के बारे में उसने अपनी पत्नी को जानकारी दी इसके साथ उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि किसी भी तरह से उसके न रहने एक या अधिक कुछ महीने तक अपने और कुछ दूसरे लोगों के जीने खाने का कुछ प्रबंध कर ले ऐसा करने के लिए उसने उससे विनती करने के लिए विनती की ऐसा न हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाएं और उसे श्राप दें। एक दिन सुबह सुबहोष ने अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया कुछ भोजन और दूसरे सामग्रियों की पोटली के साथ वह एक दो दिन चलने के पड़ोस के एक देश के बहुत बड़े महानगर में पहुंच गया यहां पर वह एक बड़े व्यापारी की दुकान के सामने बैठ गया और उस व्यापारी ऐसी भिक्षा माँगने लगा उस व्यापारी ने उसके बारे में पहले क्षान बिन किया वे कहां से आया है और वे यहां पर क्यों आया है और उसकी जाति क्या है इस पर उसने उत्तर दिया कि वे एक ब्राह्मण परिवार से है और वे इधर उधर भटक रहा है के लिए जिसके द्वारा वे अपना अपनी पत्नी और अपने माता पिता की परवरिश कर सके उस व्यक्ति पर उस व्यापारी को दया आ गई उसने उससे कहा कि तुम इसके लिए यहाँ के सजन और दयालु इस देश के राजा के पास जाकर उनसे मिलो और उनसे मांग करो कि वे तुमको अपने दरबार में रख ले इसी समय राजा को एक ज्ञानवान ब्राह्मण की जरूरत थी एक स्वर्ण मंदिर के लिए जिसको अभी हाल में ही उसने बनवाया था महामहिम राजा बहुत खुश थे इसलिए जब उन्होंने ब्राह्मण को देखा और सुना कि वे अच्छा और ईमानदार था उन्होंने एक बार उन्हें इस मंदिर के प्रभारी नियुक्त किया और चावल के पचास बोरे और हर साल उसे एक साठ रूपए का भुगतान मजदूरी के रूप में करने का आदेश दिया इसके दो महीने बाद ब्राह्मण की पत्नी को जब अपने पति की कोई खबर नहीं सुनाई थी तो उसने घर छोड़ दिया और उसके लिए खोज में गयी उसे सौभाग्य ऐसी वे उस स्थान पर पहुंची, जहां वह पहुंची थी जहां उसने सुना था कि हर सुबह सोने के मंदिर में राजा के नाम पर एक सुनहरा हजार किसी भी भिखारी को दिया जाता है जिससे इसके लिए वे जाने का फैसला किया था तदनुसार अगली सुबह वे जगह पर गई और अपने पति से मिली तुम यहाँ क्यों आई हो उसके पति ने पूछा तुमने मेरे माता पिता को क्यों छोड़ दिया है क्या तुम नहीं जानते कि वे मुझे श्राप देते हैं? और जिससे मैं मर जाऊँगा तुरंत वापस जाओ और मेरी वापसी का इंतजार करो नहीं नहीं, महिला ने कहा मैं वापस भूखे नहीं जा सकता और अपने बूढ़े पिता और माँ को मरने के लिए नहीं देख सकती घर में चावल या अनाज का एक भी दाना नहीं है ब्राह्मण चिल्लाते हुए कहा वे भगवंता ये लो उसने लगातार कुछ लाइन सादे कागज पर लिखा और फिर उस कागज को औरत को देते हुए कहा इसे ले जाकर राजा को देना तुम देखना वे है तुम्हें ये देकर कर एक लाख रुपया देगा इसके कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से रवाना किया कागज के इस टुकड़े पर तीन प्रकार के सलाह लिखे गए थे सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है और रात में किसी अजीब जगह पर पहुंचता है तो उसे सावधान रहना चाहिए कि वह जहां रहता है और नींद में उसकी आँखों को बंद न करें। ऐसा न हो कि वे उन्हें मौत में बंद कर दें दूसरे अगर किसी व्यक्ति की विवाहित बहन है और उसे महान धूमधाम के साथ मिलती हैं, तो वे उसे प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करेगी लेकिन अगर वे गरीबी में उसके पास जाता है तो वे हुएगी और उसे अस्वीकार कर देगी तीसरा अगर किसी आदमी को कोई काम करना पड़ता है तो उसे स्वयं करना चाहिए और ये शक्ति के साथ और बिना डर से करना चाहिए अपने घर तक पहुंचने पर ब्रह्माणी ने अपने माता पिता को अपने पति के साथ मुलाकात के बारे में बताया और उन्होंने जो कागज दिया था उसका एक महत्वपूर्ण टुकड़ा लेकिन राजा के सामने जाने से उसने मना कर दिया उसने अपने एक रिश्तेदार को भेजा राजा ने कागज को पढ़ा और आदमी को वहां से फेंक देने का आदेश दिया उसे खारिज कर दिया अगली सुबह ब्रह्म ने कागज ले लिया और जब वे सक बार बार पढ़ कर दरबार तक जा रही थी तो राजा के बेटे ने उससे मुलाकात की और पूछा की वह क्या पढ़ रही थी तब उसने जवाब दिया कि उसने अपने हाथों में एक कागज का टुकड़ा है सलाह के जिसके लिए वे लाख रुपए चाहते हैं राजकुमार ने उसे दिखाने के लिए कहा और जब उसने पढ़ा था तो उसे राशि के लिए एक परवाना दिया और सवार हो गया गरीब ब्राह्मणी बहुत आभारी थी उस दिन वे बहुत सारे प्रावधानों में रखी थी जो उन्हें लंबे समय तक चले जाने के लिए पर्याप्त था शाम को अपने पिता से राजकुमार संबंधित हुआ महिला के साथ बैठक और कागज के टुकड़े की खरीद के बारे में तब तो हुई उन्होंने सोचा कि उसके पिता इस अधिनियम की सराहना करेंगे लेकिन ऐसा नहीं था राजा पहले से अधिक क्रोधित था और घबरा गया था और उसने अपने बेटे को निकाला की सजा दिया और उसको त्याग दिया था तो राजकुमार ने अपनी मां और संबंधियों और मित्रों से बड़े लोगों से अपना संबंध साधा और अपने घोड़े पर चढ़ाई की चाहे उन्हें नहीं पदारात में वे किसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक आदमी उससे मिला और उसे अपने घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया राजकुमार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और एक राजकुमार की तरह व्यवहार किया गया चटाई उसके लिए बैठने के लिए फैलाया गया था और उसके सामने सबसे अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी उसने सोचा आज जैसे ही वह जमीन पर लेटा आराम करने के लिए जो पहला सुझाव उस पेपर पर दिया था उसको उसने ध्यान दिया मैं यहाँ रात्रि में नहीं सो सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे ही मध्य रात्रि हुई वे आदमी उठकर अपने बिस्तर से खड़ा हो गया जिसने राजकुमार का स्वागत सत्कार करके अपने यहाँ ठहराया था उसने अपनी तलवार को निकालकर अपने हाथों में और दौड़कर राजकुमार के पास पहुंचा उनकी हत्या करने के इरादे के साथ लेकिन वे उठकर खड़े हो गए और बोल पड़े मेरी हत्या मत करो तुम्हें मेरी हत्या करने ऐसी क्या लाभ होगा अगर तुमने मेरी हत्या कर दी तो बाद में प्रायश्चित करूंगो जैसे कि उस आदमी ने प्रायश्चित किया था जिसने अपने वफादार कुत्ते को मछ दिया था उस आदमी ने कहा कुम आदमी कौन सा कुत्ता राजकुमार ने कहा मैं तुमको बताऊंगा। अगर तुम इस तलवार को मुझे दे दोगे तो इस तरह से उसने अपनी तलवार राजकुमार को दे दिया और राजकुमार ने कहानी को शुरू किया एक बार की बात है एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास सपना एक वपादार पालतू कुत्ता था वे अचानक बहुत गरीब हो गया और अपने कुत्ते को अपने से अलग कर दिया और उसने अपने भाई व्यापारी से पाँच हजार रूपए उधार लिया और अपने कुत्ते को गिरवी के रूप में रख दिया और उस रुपए के साथ उसने अपना पिक से व्यापार शुरू कर दिया कुछ ही समय में ही दूसरे व्यापारी की दुकान को तोड़ उसमें का सब कुछ चोरों के द्वारा बड़ी चोरी हो की गई, जिसमें उस व्यापारी का सारा सामान चुरा लिया गया उन चोरों के द्वारा मुस्किल से व्यापारी के पास मात्र दस रुपए ही बचे थे श्रद दावान श्रद्धा को सब होते हुए सब कुछ बड़ी सतर्कता के साथ देखा था वह जानता था वहाँ जो भी हो रहा था उसको तीन चोरों का पीछा किया और जब उसने देख लिया की चोरी का माल कहाँ रखा गया है इसके बाद वे वापस आ गया सुबह में जब व्यापारी के घर में महान रोना और विलाप होना शुरू हो गया था तब पता चला कि क्या हुआ था व्यापारी खुद लगभग पागल हो गया था इस बीच कुत्ते ने दरवाजे पर चलने लिए अपने मालिक के शर्ट और पजामाओं को खींचकर चलने लगा उसे बाहर जाने के लिए बधाई देने के लिए आखिरकार एक मित्र ने सुझाव दिया कि शायद कुत्ते को कुछ चीजों के बारे में कुछ पता था और व्यापारी ने उसके नेतृत्व का पालन करने की सलाह दी व्यापारी ने सहमतें दी और कुत्ते के पीछे बहुत ही सही स्थान पर गया जहां चोरों ने माल छिपा दिया था यहां आरोप चारों तरफ जानवरों की हड्डियाँ और मांस के लोग इधर उधर पड़े थे जब वहाँ पर कई प्रकार ऐसी बीन किया गया तो पता चला कि धन को उसके नीचे छुपाकर रखा गया है इस तरह से व्यापारी और उसके मित्रों ने उस स्थान की खोदाई की और जल्दी ही सभी चोरी के सामान को अपने कब्जे में कर लिया गया वहाँ से कुछ भी गायब नहीं था वहाँ सब कुछ अभी अभी चोरों ने रखा ही था व्यापारी बहुत खुश था अपने घर लौटने आरोप उसने एक बार कुत्ते को अपने पुराने मालिक को, को के नीचे लिखे गए एक पत्र के साथ भेजा जिसमें उन्होंने जानवर की बुद्धि के बारे में लिखा था और अपने दोस्त को भूल कर भूल गया और वर्तमान के रूप में एक और पाँच हजार रूपए स्वीकार करने के लिए जब इस व्यापारी ने अपने कुत्ते को फिर से वापस आते देखा तो उसने सोचा हाय मेरा दोस्त पैसे चाह रहा है मैं उसे कैसे भुगतान कर सकता हूँ मुझे खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त तो समय नहीं मिला है मेरे हाल के घाटे से मैं कुत्ते को मछ डालूंगा और वह सीमा तक पहुँच जाएगा और कहूँगा कि किसी ने इसे मछ दिया होगा इस प्रकार मेरे कर्ज का अंत हो जाएगा कोई कुत्ता नहीं कोई ऋण नहीं तद वे गरीब कुत्ते को मछ डाला जब पत्र उसके को अलर्ट ऐसी बाहर निकल गया व्यापारी ने इसे उठाया और इसे पढ़ा जब वे मामले के तथ्यों को जानता था तो उसका दुख और निराशा कितनी बड़ी थी सावधान रहो राजकुमार कन्ह जारी रखा ऐसा न हो कि तुम ऐसा करके जब बाद में आप अपना जीवन न दे सके जब तक राजकुमार ने इस कहानी का निष्कर्ष निकाला था तब तक वे सुबह करीब था और वे आदमी को पुरस्कृत करने के बाद चले गए राजकुमार ने तब अपने भाई के संबंधित देश का दौरा किया उन्होंने खुद को एक जोगी के रूप में प्रचन्न किया और महल के पास एक पेड़ का पास बैठा पूजा में अवशोषित होने का नाटक किया आदमी की खबर और उसकी अद्भुत धार्मिकता राजा के कान पर पहुँच गयी उन्हें उसमें रुचि महसूस हुई क्यूँकी उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उसने उसे इलाज के लिए हकीम की मांग की थी लेकिन व्यर्थ में उसने सोचा कि शायद ये पवित्र व्यक्ति उसके लिए कुछ कर सकता है तो उसने उसे भेजा लेकिन जोगी ने राजा के और हाँ जाने से इनकार कर दिया ये कहकर उनका निवास खुली हवा था और यदि उनकी माह मुझे देखना चाहते थे तो वे खुद को आकर अपनी पत्नी को इस जगह ले आए तब राजा ने अपनी पत्नी को ले लिया और उसे जोगी के पास ले गया पवित्र व्यक्ति ने उससे पहले खुद को पराजित किया और जब वे लगभग तीन घंटे तक इस स्थिति में बनी रही तो उसने उसे बताया की वे खड़ी होकर यहाँ ऐसी जाये क्यूँकी वे ठीक हो गयी थी शाम में महल में बहुत भयावहता थी क्योंकि रानी ने अपने मोती गुलाब को खो दिया था और इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था लंबे समय से कोई व्यक्ति जोगी के पास गया और उस स्थान पर उसे जमीन पर पाया जहाँ रानी ने खुद को लिटाया था जब राजा ने ये सुना तो वे बहुत गुस्सा था और जोगी को मारने का आदेश दिया हालाकि इस सख्त आदेश को पूरा नहीं किया गया था क्यूँकी राजकुमार ने लोगों को रिश्वत दी और देश से भाग निकले लेकिन उन्हें पता था कि सलाह का दूसरा सासच था। अपने कपड़े पहने, राजकुमार एक दिन के साथ चल रहा था जब उसने कुम्हार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वैकल्पिक रूप से हंसते देखा है मूर्ख उसने कहा क्या बात है यदि आप हसते है तो आप क्यों रोते है यदि आप रोते है तो आप क्यूँ हंसते है कुम्हार ने कहा मुझे परेशान मत करो ये आपके लिए क्या फर्क पड़ता है राजकुमार ने कहा मुझे क्षमा करें लेकिन मुझे इसका कारण जानना चाहिए कारण ये है फिर कुम्हार ने कहा इस देश के राजा के पास एक बेटी है जिसे वे हर दिन शादी करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसके सभी पति उसके साथ रहने के लिए पहली रात मर जाते हैं जगह के लगभग सभी युवा लोग मर जाते हैं और हमारे बेटे को बुलाया जाएगा जल्द ही हम इस बात की मूर्खता पर हंसते हैं एक कुम्हार का बेटा एक राजकुमारी से शादी कर रहा है और हम शादी के भयावह परिणाम पर रोते हैं। हम क्या कर सकते है हंसने और रोने के लिए वास्तव में एक मामला है लेकिन अब और नहीं रो राजकुमार ने कहा मैं तुम्हारे बेटे के साथ जगहों का आदान प्रदान कर दूंगा और उसके बजाय राजकुमारी से विवाह कर लूंगा केवल मुझे उचित वस्त्र दे दो और इस अवसर के लिए मुझे तैयार करें तो कुमार ने उसे सुंदर वस्त्र और गहने दिए और राजकुमार महल में गया रात में उन्हें राजकुमारी के अपार्टमेंट में आयोजित किया गया यद्यपि क्या मुझे मेरे सामने कई युवा पुरुषों की तरह मरना है उसने अपनी तलवार को एक दृढ़ता से पकड़ लिया और अपने बिस्तर पर लेटा सारी रात जागते रहना और देखें कि क्या होगा रात के मध्य में उसने देखा कि दो शाम राजकुमारी के नाक से बाहर आते हैं। वे उसके प्रति चुरा लिए गए उसे मारने का इरादा दूसरों की तरह जो उनके सामने थे लेकिन वे उनके लिए तैयार थे उसने अपनी तलवार पकड़ ली और जब सांप अपने बिस्तर पर पहुंच गए तो उन्होंने उन पर बार करके और उन्हें मच दिया सुबह में राजा पूछताछ के लिए सामान्य रूप से आया था और अपनी बेटी और राजकुमार बात कर सुनना आश्चर्यचकित सुखपूर्वक एक साथ निश्चित रूप ऐसी उसने कहा ये आदमी उसका पति होना चाहिए क्योंकि वह केवल उसके साथ रह सकता है तुम कहाँ से आए हो तुम कौन हो राजा से पूछा कमरे में प्रवेश हे राजा राजकुमार ने उत्तर दिया मैं कैसे राजा का पुत्र हूँ जो इस तरह के देश आरोप राज्य करता है जब उन्होंने ये सुना कि राजा बहुत खुश था और राजकुमार को अपने महल में रहने के लिए तैयार किया और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया राजकुमार महल में एक वर्ष से अधिक समय तक बने रहे और फिर अपने देश का दौरा करने की अनुमति से पूछा जिसे मंजूर किया गया था राजा ने उसे हाथियों घोरों जवाहरा और धन के खर्चे के लिए और अपने पिता के लिए उपहार के रूप में और धन के प्रचुर मात्रा में धन मुहैया कराया रास्ते में उन्हें अपने भाई से संबंधित देश के माध्यम से जाना पड़ा जिसे हमने पहले ही उल्लेख किया है उनके आगमन की रिपोर्ट राजा के कान पर पहुंच गई। जो रस्सी बंधे हुए हाथों के साथ आया था और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गले लगाया था वे सबसे विनम्रता से विनम्रता से अपने महल में रहने के लिए और थोड़ा आतिथ्य प्रदान किया जा सकता है स्वीकार करने के लिए उसे विनती की जबकि राजकुमार महल में रह रहा था उसकी बहन को देखा जिन्होंने मुस्कुराहट और चुंबन के साथ उनका स्वागत किया छोड़ने पर उसने उसे बताया कि वह और उनके पति ने उन्हें अपनी पहली यात्रा में कैसे व्यवहार किया और वह कैसे बच गए और फिर उन्हें दो हाथियों दिया दो सुंदर घोड़े पंद्रह सैनिक और दस लाख रुपए के जवाहरात हैं। इसके बाद वे अपने घर गए और अपने माता पिता को अपने आगमन के बारे में बताया अफसोस सुन की माता पिता दोनों के बेटे के नुकसान के बारे में रोने से अंधा हो गए राजा ने कहा उसे अंदर आने दो और उसने हमारी आंखों पर हाथ डाल दिया और हम फिर देखेंगे तो राजकुमार ने प्रवेश किया और अपने पुराने माता पिता द्वारा सबसे ज्यादा प्यार से बधाई दी और उसने उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया और उन्होंने फिर से देखा तब राजकुमार ने अपने पिता से जो कुछ हुआ था उससे कहा था और उन्होंने ब्रह्मानी ऐसी जो सलाह खरीदी थी उससे कई बार उसे बचाया गया था जहाँ राजा ने उसे भेजा था उसके लिए दुख व्यक्त किया और सभी को फिर से खुशी और शांति मिली